गुस्से में लिया गया फैसला विक्रांत उस आदमी के मुंह नहीं लगना चाहता था इसलिए उसकी बात का कोई जवाब दिए बिना अपना रास्ता बदल लिया लेकिन पुष्कर आज उसका पीछा छोड़ने के मूड में नहीं था वो फिर से उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ा हो गया अभी कहने के लिए कुछ बचा है क्या विक्रांत गुस्से से बोला जवाब में पुष्कर ने अपनी जेब से एक कागज निकाला और उसके सामने रख दिया पुलिस डिपार्टमेंट ने किसी भी पुलिस वाले के लिए कोई घड़ी नहीं बनाई जेम्स बॉन्ड पुष्कर बोला कभी किसी पॉलिटिकल लीडर ने भी इस बात के लिए संसद में कभी कोई सवाल नहीं उठाया इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में तुम इतना ज्यादा लेट पहुंचे पूरे एक घंटे लेट ये सरासर प्रोटोकॉल के खिलाफ है और इस वक्त इस टीम का सेकंड अफसर होने के नाते मैं इस बात को नोटिस में लेता हूं ये वही नोटिस पेपर है इस पर मुझे तुम्हारे साइन चाहिए इसके बाद मैं इसे आगे भेजता हूं पुष्कर के उस दाव ने अकेले विक्रांत को ही नहीं बाकी लोगों को भी हैरान कर दिया उस एक्शन का मतलब सब खूब समझते थे वो अनुशासन की कड़ी कार्रवाई थी जो अगर ऊपर पहुंच जाती तो विक्रांत के सर्विस रिकॉर्ड में बैड एंट्री दर्ज हो जाती जिससे उसकी तनख्वाह काटी जा सकती थी उसका प्रमोशन और इंक्रीमेंट रुक सकता था दोबारा वैसी एंट्री होने पर उसे कारण बताओ नोटिस जारी हो जाता और अगर तीसरी बार ऐसा होता तो उसे उस टीम से बाहर निकाल दिया जाता दूसरी नौकरियों में आमतौर पर ऐसा सख्त एक्शन नहीं होता लेकिन पुलिस की नौकरी में अनुशासन का बहुत ज्यादा महत्व होता है इसलिए वहां इस तरह की अनुशासनहीनता पर सख्त एक्शन का नियम बना हुआ था उस समय की सिचुएशन ही ऐसी थी कि इन्वेस्टिगेशन के वक्त टीम के किसी भी मेंबर के काम का कोई बंधा हुआ शेड्यूल नहीं था ना ही उसके लिए कोई बायोमेट्रिक सिस्टम लागू था क्योंकि उसमें अक्सर टाइम ओवर हो जाया करता था उसके लिए आपसी सहमति से अटेंडेंस लगा ली जाती थी विक्रांत भी उसी टीम का पार्ट था लेकिन अटेंडेंस को लेकर इस तरह के एक्शन का राइट उसके पास नहीं था विक्रांत जानता था कि वो राइट किसी और के पास है लेकिन जिसके पास वो राइट है वो कल ही एक इंजरी का शिकार हो गया था और उस वक्त अस्पताल में था इसलिए उसका काम पुष्कर को सौंप दिया गया था और उसे विक्रांत से अपनी खिसियाहट निकालने का मौका मिल गया साफ दिख रहा था कि वो उसके खिलाफ पुष्कर की बदले की कार्रवाई है मगर विक्रांत के खिलाफ नफरत में जल रहा पुष्कर ये भूल गया कि अनुशासन के इतने कड़े कायदे कानूनों के बावजूद भी उसमें बचने की गुंजाइश बाकी थी अगर लेट होने की वजह कोई इमरजेंसी या मेडिकल क्राइसिस साबित कर दिया जाता तो वो एक्शन बेकार हो जाता उसमें विक्रांत का बस इतना ही नुकसान होता कि उसकी एक दिन की सीएल खत्म हो जाती इसके अलावा भी तुम्हारे ऊपर एक और चार्ज है पुष्कर मन ही मन उसकी परेशानी का मजा लेता हुआ बोला वो चार्ज तुम्हारी कल रात की हरकत को लेकर है जब तुमने वायलेंट होकर यहां मारपीट की थी और एक कंप्यूटर का मॉनिटर तोड़ दिया था उस मॉनिटर की कीमत बारह हजार रूपए कैलकुलेट की गई है मैंने इस कंप्लेन को ऊपर भेजा था उन्होंने इसे अप्रूवल दे दिया है जिसका सीधा और साफ मतलब यह हुआ कि तुमने कल जिस सरकारी सामान का नुकसान किया उसकी भरपाई तुम्हें ही करनी होगी और ट्रेजरी में जाकर पैसा डिपॉजिट कराना होगा विक्रांत ने कॉफी का कप उठाकर ठंडी हो रही कॉफी सिप करनी चाहिए तो पुष्कर हड़बड़ा कर उससे दो कदम पीछे हट गया उसे लगा कि वो कॉफी फिर से उसके मुंह पर मारने वाला है खबरदार अगर तुमने दोबारा कल जैसी कोई हरकत की वो अपने चेहरे को ढककर उसे वार्न करता हुआ बोला यहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिसमें तुम्हारी हर हरकत रिकॉर्ड हो रही है कल तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया था लेकिन आज अगर तुमने फिर वही सब किया तो मैं सारी रिपोर्ट ऊपर भेज दूंगा फिर तुम देखना क्या होता है उसकी हड़बड़ाहट पर विक्रांत को हंसी आ गई सुनिधि अब अपने आप को और ना रोक सकी वो पुष्कर से बोली कल जो कुछ भी हुआ था सर वो मैंने भी देखा था कंप्यूटर मॉनिटर को विक्रांत ने नहीं तोड़ा था एक दूसरे पुलिस वाले की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा अगर ये कंप्यूटर के ऊपर जाकर ना गिरा होता तो वो मॉनिटर नहीं टूटा होता उस पुलिस वाले का नाम अनिकेत था यह झूठ है अनिकेत तुरंत उठकर खड़ा हो गया और तेज स्वर में बोला मैं अपने आप मोनिटर पर जाकर नहीं गिरा था इसने मुझे धक्का दिया था तभी मैं उस पर जाकर गिरा था और मोनिटर टूट गया अनिकेत ठीक कह रहा है किसी और ने अनिकेत और पुष्कर का पक्ष लिया अगर विक्रांत ने अनिकेत को धकेला नहीं होता तो वो कंप्यूटर पर नहीं गिरता हॉल में गुटबंदी शुरू हो गई वहां बहुत ज्यादा तनाव फैल गया माहौल बिगड़ता देख विक्रांत ने अपनी कॉफी का कप नीचे कर लिया और बात को संभालता हुआ मुस्कुराकर बोला एगाइज hey कूलडाउन cool एक पुरानी कहावत है विरोध में भी एक रास्ता बचाकर रखना चाहिए अगर कोई बड़ा होकर झुकता है तो उसकी हार नहीं हमेशा जीत होती है उसने पुष्कर को देखा मैंने हमेशा तुम्हें इज्जत दी लेकिन तुमने कभी मुझे इज्जत नहीं दी इसके बाद भी अगर तुम मामले को बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा तुम मुझसे डर गए हो इसलिए अब इज्जत देने की बात कर रहे हो पुष्कर बोला वरना तुमने कभी मुझे इज्जत नहीं दी विक्रांत मुस्कुराया फिर बोला नहीं पुष्कर साहब मैं आपसे डर नहीं रहा डर तो आप मुझसे रहे हैं इसीलिए मुझे अपनी टीम से अलग करना चाहते हैं लेकिन आप ऐसा कर नहीं पाएंगे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है पुषकर गुस्से से बोला मैं इस इन्वेस्टिगेशन टीम का सेकंड अफसर हूं और तुम मेरे अंडर में काम कर रहे हो फिर भी तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुमसे डरता हूं क्या मजाक है विक्रांत मुस्कुराया फिर शांत भाव से बोला मैं तुम्हारी पावर से नहीं डरता जनाब तुमने अगर मेरे खिलाफ बारह हजार रूपए जमा कराने का ऑफिशियली एक्शन लिया है तो मैं जानता हूं कि वो मुझे जमा कराना पड़ेगा तुमने अगर मेरे खिलाफ अटेंडेंस वाला एक्शन लिया तो मैं जानता हूं कि उसका भी मुझे पनिशमेंट मिलेगा लेकिन ये सब करने से पहले एक बार जरा पीछे मुड़कर भी देख लो पैसा और पावर आज तक कभी किसी एक के पास गुलाम बनकर नहीं रहा ये आता है तो जाता जरूर है और जब जाता है तो जन्नत या जहन्नुम से देख रही उसके पुरखों की रूहें भी रो पड़ती हैं और तब उसका उसके बीवी बच्चों को भी पड़ता है तुम जरा कल्पना करो कि किसी दिन तुम्हारी बीवी रुपए निकालने के लिए अपनी सेब खोले और उसमें उसे रुपयों की जगह को हड्डियों का ढेर मिले तो क्या होगा मारे अपमान के पुष्कर का चेहरा तम तम लगा एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे कि वो विक्रांत पर झपट पड़ेगा लेकिन ऐसा ना हुआ वो उसकी कल की हरकत भूला नहीं था वो अगर उस पर झपटता तो वो आज फिर वैसा ही या फिर उससे ज्यादा वॉयलेंट हो सकता था और फिर से सारे स्टाफ के सामने उसका तमाशा बना सकता था स्टाफ के बाकी लोग भी हैरानी से विक्रांत को देखने लगे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें उन्हें विक्रांत से ऐसे कठोर शब्दों की जरा भी उम्मीद नहीं थी पुष्कर ने जब और सहन ना हुआ तो वो गुस्से से चीख उठा "शट अप यू बास्टर्ड आई से शट अप, बंद करो अपनी ये बेहुदा बकवास।" विक्रांत फिर मुस्कुराया उसने दोबारा कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि हॉल का अंदर वाला दरवाजा खोला और डीसीपी डिस डी हॉल में पहुंचे उसने शायद वहां के आपसी तनाव और बहस को सुन लिया था इसीलिए वो काफी गुस्से में था वो तम तमतमाता हुआ बोला तुम सबने ये क्या तमाशा बना रखा है तुम सभी एक ही टीम का हिस्सा हो तुम्हें एक टारगेट मिला हुआ है जिसके लिए तुम्हें आपस में मिलजुल कर काम करना चाहिए और क्रिमिनल को अरेस्ट करने में अपनी सारी ताकत लगानी चाहिए लेकिन तुम लोग आपस में ही एक दूसरे को टारगेट करके अपना वक्त और एनर्जी बेकार कर रहे हो और पुलिस डिपार्टमेंट की इमेज पर धब्बा लगाने का काम कर रहे हो शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप पर हॉल में घुप सन्नाटा छा गया डिसूजा के सामने किसी की बोलने की हिम्मत ना हुई ने विक्रांत की तरफ देखा फिर बोला तुम्हारी प्रॉब्लम मैं समझता हूँ तुम यंग हो और जल्दी गुस्से में आ जाते हो लेकिन मेरा तुमसे यही कहना है कि कुछ बड़ा करने का वक्त मुश्किल से मिलता है अपनी नजर हमेशा लक्ष्य पर रखो और उसे पाने की कोशिश करो इस तरह आपस में उलझ अपना वक्त बर्बाद मत करो वरना एक दिन लोग तुम पर हंसेंगे डीसीपी डिसूजा की नसीहत एकदम सटीक थी सभी चुपचाप उसकी बात सुनते रहे फिर डिसूजा ने पुष्कर की तरफ इशारा करके बोला मैं विक्रांत को कई सालों से निजी तौर पर जानता हूँ जान वाले पॉइंट को इग्नोर करो विक्रांत के इस पनिशमेंट से मेरी भी बदनामी होगी क्योंकि मैं इस टीम का हेड हूं पुष्कर का चेहरा लटक गया फिर भी उसने विरोध करना चाह तो डिसूजा ने गरज उसे डपट दिया वो फिर से विक्रांत की ओर घूमा और बोला तुमने सरकारी सामान को नुकसान पहुंचाने का काम किया है इसलिए इसका पैसा तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा पुष्कर का चेहरा खिल गया उसने विजयी मुस्कान के साथ विक्रांत को देखा विक्रांत का चेहरा बुझ गया तभी टिशूजा हाथ उठाकर पुनः बोला लेकिन इसके लिए भी मैं तुम्हें एक मौका देता हूं क्योंकि मैंने आज तक किसी के साथ ना नहीं की तुमने जिस तरह से रेप केस को हल करके सबको चौंका दिया था अगर इसी तरह से तुम ये केस भी हल कर लेते हो तो मैं तुम्हारे नुकसान का यह रुपया अपनी जेब से भर दूंगा डिसूजा की बातों ने विक्रांत को चौंका दिया उसने तो सोचा भी नहीं था कि उसका अफसर उससे इस तरह का सौदा करेगा या फिर उसके साथ इस तरह की शर्त रख सकता है विक्रांत को चुप देखकर पुष्कर को बोलने का मौका मिल गया एक्सक्यूज मी सर वो डिसूजा से बोला मैं इसके लिए आप जैसे सीनियर को तकलीफ देना नहीं चाहता अगर आप परमिशन देते हैं और इसके लिए विक्रांत तैयार होता है तो ये शर्त मैं इसके साथ लगाना चाहता हूँ अगर इसने दिए गए वक्त में इस नए केस को हल करके दिखा दिया तो आपकी जगह इसके जुर्माने के बारह हजार रूपए खुद मैं अपनी जेब से भरूंगा एक बार फिर सभी चौंक और पुष्कर को देखने लगे डन विक्रांत ने उसकी शर्त स्वीकार करने में जरा भी देर नहीं लगाई वो अपना हाथ मेज पर पटकता हुआ जोश से बोला मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है मैं एक हफ्ते के अंदर इस केस को हल करके दिखाऊंगा तो क्या विक्रांत वाकई इस केस को हल कर पाएगा जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को कटा हुआ हाथ विक्रांत और पुष्कर के बीच शर्त लगने की बात खत्म होने के बाद सभी अपने अपने काम में लग गए तभी सुनिधि भागते हुए विक्रांत के पास आई और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा तुम्हें क्या हो गया है दिमाग तो ठीक है तुम्हारा यह हाथ काटने वाला केस है तुम केस के लिए शर्त कैसे लगा सकते हो हाथ काटने वाला केस मतलब विक्रांत ने कहा विक्रांत अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था फिर उसे एक साल पहले की बात याद आई जब वो ट्रेनी पुलिस था लेकिन उसे फॉरेंसिक टीम के साथ काम करने के लिए भेज दिया गया था मतलब ये कि इस केस की वजह से बहुत से पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी नौकरी भी खो दी थी अगर ये इतना ही आसान केस रहा होता तो आज हम यहां इसकी बात नहीं कर रहे होते सुनिधि ने विक्रांत से कहा अब जाकर विक्रांत को याद आया पिछले साल अप्रैल के महीने में बोरीवली के पास लगातार दो हाथ काटे जाने का केस सामने आया था उसमें विक्टिम ने हाथ को किसी धारधार हथियार से काटकर अलग कर दिया था इस केस के इन्वेस्टिगेशन में पुलिस काफी ढीली दिख रही थी फिर विक्टिम के बार बार कंप्लेन की वजह से मामला मीडिया में पहुंच गया था और फिर इस केस को लेकर पुलिस पर काफी कीचड़ उछला था और फिर पुलिस टीम से कुछ ऑफिसर्स को लीव पर भी जाना पड़ा था इसी केस में सस्पेंड हुए पुलिस ऑफिसर की जगह पर ही मंजू ससदेवा को टीम का हेड बनाया गया था विक्रांत को सोच में पड़े देख सुनिधि ने कहा तुम्हें सच में कुछ नहीं पता कि तुम मुझे बहला रहे हो आज सुबह साढ़े पांच बजे के करीब फिर से किसी का हाथ काटे जाने का केस सामने आया क्या फिर से विक्रांत ने चौंकते हुए कहा हाँ फिर से तभी तो सुबह सुबह मंजू मैडम ने तुम्हें फोन करके बुलाया है वरना इतनी सुबह मीटिंग क्यों होती सभी के हाथ पांव फूले हुए हैं मंजू मैडम ने तो खाना भी नहीं खाया अभी तक ओह, अब विक्रांत को एहसास हुआ कि जब वो ऑफिस के कंप्यूटर पर रेंट का घर ढूंढने के लिए आया हुआ था तब अधिकतर ऑफिसर्स उस केस के साथ ही बिजी थे तभी वहां कोई नजर नहीं आ रहा था मंजू मैडम ने सब कुछ एक्सप्लेन किया अभी उस केस को एक साल हो गया है लेकिन फिर भी सब कुछ पहले जैसा ही हुआ है इसलिए यह कहा जा सकता है कि उस आदमी ने फिर से इस घटना को अंजाम दिया है ओह, अच्छा विक्रांत ने केस की फाइल को ध्यान से देखते हुए कहा केस रिपोर्ट के अनुसार विक्टिम एक 30 साल के करीब की महिला थी उसका पति किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था और वो अक्सर बाहर ही रहता था वो रात को एक पार्टी से निकलकर अपनी बी कार से अपने घर पहुंची और फिर सुबह जब सोकर उठी तो उसका दाहिना हाथ कटा हुआ था और सबसे कमाल की बात यह थी कि हाथ काटने वाले अपराधी ने उस औरत को प्रॉपर फर्स्ट एड भी दिया था ताकि उसका ज्यादा खून ना बहे पिछले साल भी अपराधी ने ऐसा ही किया था उसने पहले दो औरतों के हाथ काटे थे और फिर उन्हें भी फर्स्ट एड दिया था वो तीस साल के करीब वाली महिलाओं को ही अपना शिकार बनाता था यह कैसे हो सकता है तुम लोग उसे अब तक पकड़ क्यों नहीं सके हर जगह कैमरा लगा हुआ है और फिर भी उसकी एक भी फोटो तक नहीं है कमाल है यार तुम सही कह रहे लेकिन सच में अपराधी ने कोई क्लू नहीं छोड़ा है किसी कैमरे में उसकी शक्ल नहीं दिख रही है ऐसा लगता है जैसे कोई भूत हो आता है और अपना काम करके चला जाता है इसीलिए तो तुमसे कह रही हूं कि तुमने गलत शर्त लगा लिया है अब बस चुपचाप मोनिटर के बारह रुपयों का इंतजाम कर लो ओह बच्चे रुक जाओ तुम देखना अगर वो दोबारा से ऐसा कुछ करने की सोचता है तो तुरंत पकड़ लिया जाएगा मैं इस चीज से नहीं डरी हूँ कि ये केस सॉल्व नहीं होगा लेकिन मुझे बस इतना पता है की अच्छा? क्यों? इस केस को मंजू मैडम लीड कर रही है अब अगर तुम अकेले राम पर ये केस सोल्व करोगे तभी तुम ये शर्त जीत सकते हो लेकिन तुमसे पहले अगर मंजू मैडम ने ये केस सोल्व कर दिया तो फिर तुम तो शर्त हार गए ना हम्म बात तो है ये कहते हुए विक्रांत को उस चमत्कारिक शक्ति की याद आ गई फिर उसने चुटीले अंदाज में कहा लेकिन कुछ भी हो सकता है क्या पता कल सुबह तक मैं ये सॉल्व कर दूं वैसे मुझे लगता है ना कि उस औरत का हाथ उसके हस्बैंड ने ही काट दिया होगा बीविया होती ही ऐसी हैं खूब पैसे खर्च करती रही होंगी फिर बेचारे के पास हाथ काटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं रहा होगा वाह क्या दिमाग लगाया है मुस्कुराते हुए वहां से चली गई उस रात अपने अपार्टमेंट में लौटने के बाद विक्रांत पूरी रात नहीं सो सका उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल चल रहे थे अगर कल सुबह उठने के बाद सिगरेट की कश लगाते ही वो चमत्कार शक्ति प्रकट नहीं हुई तो फिर सब खत्म हो जाएगा और अगर वो शक्ति अब विक्रांत के पास नहीं रहेगी तो फिर ये केस वो कैसे सोल्व करेगा हाथ काटने का केस और सिर्फ महिलाओं के हाथ विक्रांत बड़े ध्यान से केस की फाइल को पढ़ रहा था वो जब भी कोई काम करता था तो उसे बहुत शिद्दत से उसमें डूब सा जाता था अपने इसी एटीट्यूड के कारण वो एक समय माफिया जगत में बहुत बड़ा नाम बन चुका था विक्रांत केस की एक एक चीज को बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश कर रहा था इस केस में सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि अपराधी कहीं पर भी सीसीटीवी कैमरे के सामने नहीं पड़ रहा था मतलब वो काफी मंजा हुआ खिलाड़ी मालूम होता है यह केस बहुत पेचीदा था तभी तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ था केस की गहराई में जाने से इस बात का साफ पता चल रहा था कि आखिर क्यों पुलिस को अभी तक इस केस में कुछ हाथ नहीं लगा था फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार विक्टिम का हाथ कलाई के ठीक ऊपर से काटा गया है जहां पर कम से कम हड्डियां होती हैं और किसी धारदार कोलाड़ी की मदद से एक झटके में ही हाथ को अलग कर दिया गया यानी कि कोई मजबूत हाथ वाला इंसान ही ऐसा कर सकता है या फिर यह भी हो सकता है कि मुजरिम कोई महिला हो जो धारदार हथियार से हाथ काट रही है हाथ काटने के तीनों ही विक्टिम में दो बातें कॉमन है एक तो सभी का सिर्फ दाहिना हाथ ही काटा गया है दूसरा तीनों ही विक्टिम महिलाएं हैं और उनकी उम्र तीस के करीब है और तीनों ही काफी रिच फैमिली से आती हैं। आखिर अपराधी तीस साल के करीब वाली अमीर औरतों को ही अपना निशाना क्यों बना रहा है और वो भी अमीर घर की है कुछ भी हो लेकिन ये अपराधी बेहद पेशेवर है और चालाक है अपने पीछे एक भी सबूत नहीं छोड़ रहा है वरना नॉर्मल अपराधी कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है पिछले साल अपराधी ने पांच दिनों के अंतराल में इस तरह की दो घटनाओं को अंजाम दिया था उसके बाद वो बिल्कुल गायब हो गया था अब एक साल बाद वो फिर से लौट आया है क्या फिर से पिछली साल की तरह वो घटना को अंजाम देगा अगर ऐसा है तो अगले कुछ दिनों में फिर से कोई ना कोई घटना सुनने को मिल सकती है लेकिन अपराधी सिर्फ महिलाओं के हाथ ही क्यों काट रहा है कहीं सिर्फ पैसे के लिए तो नहीं या फिर ये किसी गैंग का काम है इस तरह के हजारों सवाल के साथ विक्रांत को ना जाने कब नींद आ गई अगले दिन सुबह छह बजे तक उसका मकान मालिक महेश फल मंडी से ताजे फल लेकर लौट चुका था वो वापस लौटकर ब्रश कर रहा था उसने अपने टूथब्रश पर पेस्ट लगाया ही था कि ऊपर से किसी के जोर जोर से खांसने की आवाज आई वो तुरंत ही ऊपर जाने के लिए मुड़ा लेकिन उसे याद आ गया कि वहां वो कमीना पुलिस वाला रहता है उसके कदम तुरंत रुक गए और मुंह से निकल पड़ा अच्छा मर ये हुए इतना कहते ही उसके ब्रश पर लगा पेस्ट उसके पैरों पर गिर पड़ा <laughs> लो मजहब विक्रांत ने ऊपर से ही हंसते हुए कहा तो क्या आज भी रोहानी ताकत विक्रांत का साथ देगी जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को